नमस्कार मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 और जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ गोवा से दीपक जी हैं और साथ में उनके अंजलि जी भी हैं और दोनों ही यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी से में आए हुए हैं और पिछले कुछ समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से उनका जुड़ना हुआ है और साथ ही साथ जो हार्ट पेशेंट्स के लिए यहाँ पर डाइट और मेडिटेशन उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका है तो हम लोग वही एक्सपीरियंस और कुछ उनके जीवन के खास अनुभव सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से दीपक जी का अंजलि जी का बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले मैं दीपक जी से जोड़ना चाहूँगा दीपक जी कैसे हैं आप बहुत अच्छा हूँ और अपने बारे में बताइए मैं गोवा में रहता हूँ और मेरा पेशा जो है वो मरीन इंजीनियर का है Uh, मैं कॉलेज में डिप्यूटी uh, डायरेक्टर हूं जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेरी स्टडीज़ गोवा में है जो मरीन इंजीनियर के ट्रेनिंग होती है वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स uh, आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं मेरा जो समय मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग में चला जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में परिवार में कौन कौन है आपके साथ में अभी uh, पिताजी है भाई है उनकी वाइफ है और मेरी युगल है चलिए दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और फिर से मैं अंजलि जी से जोड़ना चाहूँगा अंजलि जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ मैं मैं गोवा से हूँ और मैं एक टीचर हूँ मैथ्स और तो साइंस पढ़ाती हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं अब जैसे बाबा के साथ जुड़ने के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वैल्यू एजुकेशन के तौर पर आत्मा परमात्मा का क्या है ये सब स्परिचुअल नॉलेज देना शुरू किया है मेडिटेशन कैसे करना है जो पढ़ाई में उनको काफ़ी मदद होती है बच्चे कहाँ गलती करते हैं तो कहीं कैसे कही सुधर सकते हैं उसके उसके साथ उनके साथ डिस्कशन भी करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे चलिए अंजलि जी बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं टीचिंग के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों को दे रहे हैं जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास निश्चित तौर पे अच्छा होगा और एक अच्छी सोच उनके अंदर डेवलप होगी जिससे उनका भविष्य भी सुंदर बनेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं दीपक जी से फिर मैं जुड़ना चाहूँगा और दीपक जी मैं चाहूँगा कि आपका इस टीचिंग फील्ड में या एजुकेशन फील्ड में कैसे आना हुआ उसके बारे में कुछ बातें बताएँ मैं अबाउट थर्टी सेवन ईयर्स पहले मैं मरीन इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग किया था और तब मैं सत्रह साल का था जब मैं शिप में इंजीनियरिंग का कोर्स किया हूँ उसके बाद मैं चार साल के बाद ट्रेनिंग करने के बाद नाइनटीन एटी टू में शिप में चला गया और चीफ इंजीनियर के तरह मैंने पंद्रह साल सर्विस किए और लास्ट दस साल से मैं अभी शोर में हूँ गोवा में ही और जो टीचिंगसपीरियंस मेरा हो उसमें मेरा स्टूडेंट के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा रहता है टीचिंग मेरा काफ़ी उनके साथ परिचय रहता है और इससे स्टूडेंट्स तो का और मेरे बीच में जो तालमेल है मेरा जो एक्सपीरियंस है थर्टी सेवन ईयर्स का वो मैं उनको शेयर करता हूँ दीपक जी एक और बात पूछना चाहूँगा जीवन में जैसे कि हमारे काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं चलिए स्पिरिचुअलिटी अभी हमको नॉलेज मिल जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान आ जाता है या आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो हम लोग हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं लेकिन जीवन के पड़ाव में जैसे कि पढ़ाई पूरा होने के बाद एजुकेशन पूरा कर लेते हैं तो फिर अपना करियर के लिए काफ़ी संघर्ष हमें करना पड़ता है तो आज के हमारे युवा साथी भी बहुत सारे होंगे जो इस रेडियो मधुबन के प्रोग्राम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आ, करियर को कैसे डेवलप करें किस तरह से अपना करियर फ्रेम करें और उसके लिए आप थोड़ा सा अपना जो अनुभव है वो शेयर कीजिए अपने करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट को अपने स्टडीज़ में इतने सिंसियर होना चाहिए उनके हर एक चीज़ जो सिखाते हैं टीचर उनको एकदम गहराई से समझना चाहिए और अटेंशन होनी चाहिए अलर्टनेस और अटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज मिस करते हैं और उसकी वजह से उनका जो सोच है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है जैसे हम लोग चाहते हैं एज़ ए टीचर तो अगर वो अटेंशन और अलर्टनेस रहेगी तो उनका फ्यूचर में हर एक चीज़ जो उन्होंने पहले पढ़ा था वो अच्छा ही होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमको ऐसा पता चलता है कि पहला जो हुआ था उसकी वजह से आज हम लोग है और आज जो हम लोग करेंगे वो अपने फ्यूचर में उनको बेनिफिट होगा तो वही हम लोग स्टूडेंट को वही समझाते हैं कि आज की तारीख में जो आपकी पढ़ाई हो रही है उसमें इतने सीरियसनेस होना चाहिए इतना डेडिकेशन होना चाहिए और इतना स्वभाव और अपना टीचर्स के साथ प्रेम होना चाहिए और समझ हर एक चीज़ की प्रश्न पूछनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं समझा है तो आज थोड़ा लैकिंग है जो स्टूडेंट्स में दीपक भाई मैं ये चाहूँगा कि आप अपना करियर के बारे में बताइए आपने कैसे अपने आप को तैयार किया कैसे अपना करियर बनाए मेरा भी करियर ऐसा था कि मैंने ट्वेल्थ साइंस किया था उसके बाद मैं ऑप्शंस ढूंढ रहा था कि कौन सी लाइन में चला जाए तभी मैं जो गोवा में रहता हूँ तो काफ़ी पोर्ट के पास में है जहाँ शिप्स आती रहती है तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट हुआ था कि शिप्स में जाने के लिए और उसी लाइन में मैंने शुरुआत किया था मुंबई में मेजकॉन डॉक लिमिटेड में, में। और चार साल ट्रेनिंग के बाद मैंने ग्रेट कंपनी में सर्विस चालू किया था तो वहाँ पंद्रह साल सर्विस किया मैंने और उसको छोड़ने के बाद मैं शोर पर आ गया हूँ गोवा में ही क्योंकि मैं पचास साल के ऊपर से गोवा में रहता हूँ तो गोवा में आने के बाद मैं वहाँ पे एक लोकल शिप था टेम्पो एंड कंपनी में उधर मैंने चीफ इंजीनियर की सर्विस की थी और फाइनली ये इंस्टीट्यूट नौ साल से मैं ये इंस्टीट्यूट में हूँ और इसमें ट्रेनिंग और इनमें गाइडेंस और इनका मेंटरिंग होता है हर एक स्टूडेंट का तो उनको फ्यूचर जो मैंने बनाया था मैंने ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी थी तो उनको जितने ईजी तरीके से मिल सकता है ली मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए वो करने की हम लोग कोशिश करवाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दीपक जी मुझे लगता है कि हमारे सभी युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो करियर बनाने में कई बार जो है हम लोग जिस तरह से सोच के चलते हैं शायद उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपका दूर निश्चय हो विश्वास हो अपने अप पर तो चीज़ें जो है किसी भी मोड़ पर आप बदलाव कर सकते हैं लेकिन कभी कभी आपका विश्वास डगमगा जाता है तो फिर चीज़ें जो है जैसे आप चाहते वैसे नहीं हो पाता तो इसलिए हमें जो है हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कोशिश करते रहना चाहिए और जहाँ से हो सके वहाँ से सीखना चाहिए जितना हम लोग सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे तो दीपक जी का यही कोशिश हमेशा से रहा कि वो अपने करियर को बनाने के लिए हर जगह से सीखते रहें चाहे उन्हें काम करना पड़ा या फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ी सब कुछ उन्होंने किया तब जाके इस मुकाम को हासिल किया है तो हमारे जीवन में जैसे ही एजुकेशन पूरा हो जाता है तो एक छोटा सा हम सोच लेते हैं कि हमने अभी पढ़ाई किया नौकरी करना है लेकिन साथ साथ हमें कभी भी लर्निंग जो है मिस नहीं करना है हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए ताकि बहुत जल्दी आगे बढ़ सके तो ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का दीपक जी <laughs> तो मैं चाहूँगा कि एक हाथ गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है अपील हमेशा सुनना पसंद करते हैं ऐसे कोई गीत आप बताइए ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं <laughs> दीपक जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया एल्बम का और राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और उस जमाने में काफी लोगों ने पसंद किया था तो अभी भी गाना बहुत ही प्यारा लगेगा तो आइए इस गाने को सुनते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं दीपक और अंजलि जी से आप सुना है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा दीपक जी से और अंजलि जी से हम लोग बातें कर रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में तो अंजलि जी से मैं अभी जोड़ना चाहूँगा अंजलि जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना जो आम, क्या कहते हैं जीवन का एक यूनिक एक्सपीरियंस हमें बताइए कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जैसे आप महिला है तो अपने माता पिता का घर छोड़ के फिर यहाँ आना हुआ तो वो जो ऐसे कई मोड आते हैं हमारी जीवन में तो चेंज ऑफ लाइफ का जो पीरियड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छा मैं मेरी पढ़ाई वैसे थाना करके महाराष्ट्र में मुंबई के पास ही है थाना में पढ़ाई की है और स्कूल लेवल जो मैंने गुजराती में पढ़ा था फिर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा लेकिन वहाँ पर भी जैसे हिंदी और मराठी ज़्यादा चलती है तो उसके बाद जब शादी हुई शादी के बाद मैं गोवा आई और गोवा में सब कुछ इंग्लिश में ही होता है तो सब बातें कॉन्वर्सेसन सब इंग्लिश में रहता है तो वहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, थी इंग्लिश में बात करने की काफ़ी थोड़ा सा डिप्रेशन भी आता था उसके बाद मरीन इंजीनियर के नाते मेरे हस्बैंड जब शिप पे हम लोग गए जॉइन हुआ तो वहाँ पर भी यही परिस्थिति थी कि सब कुछ इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन रहता था तो वहाँ जा मैं अपने आप को काफ़ी कुछ डिप्रेस महसूस करती थी कि मुझे नहीं आ रहा है फ्लूंटली बात करना लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी इंग्लिश बुक स्टडीज़ की और ख़ुद अपने आप मेहनत करते करते मैंने इंग्लिश सुनना बोलना करके करके मैंने आज मैं उस मकाम पे हूँ कि मैं गोवा में ही नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ जो काफ़ी अच्छे क्लास चल रहे हैं मेरे तो वहाँ पर मुझे खुशी हो रही है कि जो मेरी जो मैंने मुझे मैंने पाया उस जो मुझे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने आप को कहीं करियर में यहाँ बनाया अंजलि जी काफ़ी ऐसा दिक्कतें आती हैं और ख़ास करके लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि घर में उनकी भाषा अलग होती है पढ़ाई और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं जब शादी हो जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल एक नए डायमेंशन में हम लोग चले जाते हैं और फिर सब चीज़ें नया होता है और उसमें फिर लर्निंग करना उस समय में तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्फीरटी भी आती हैं कि हम इनके साथ जिस तरह से चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे लेकिन फिर भी एक अंदर से हिम्मत रहती हैं और एक विश्वास रहता है तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं तो आपने हिम्मत नहीं आ रही और वहाँ पर जाके आपने इंग्लिश बुक्स को पढ़ना शुरू किया सीखना शुरू किया और फिर आज आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं तो ये एक अचीवमेंट है जीवन में तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती लर्निंग की सीखने की और वैसे भी कहा जाता है जुग-जुग सिक सिक ये अगर आपने अपने साथ रखा तो आपके जीवन में कहीं भी कोई मुश्किल नहीं आता हाँ थोड़ा देर जरूर लगता है लेकिन चीज़ें आसानी से अपने अनुसार होने लगता है बस आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए तो आइए फिर से मैं दीपक जी से जोड़ना चाहूँगा दीपक जी आ, मैं चाहूँगा कि आपके जीवन का जो संघर्षमय पीरियड या संघर्षमय समय कौन सा रहा और उससे आपने क्या सीखा या किस तरह से आपका आ, चेंज ऑफ लाइफ हुआ आ, मेरा जो चेंज ऑफ लाइफ था कि 2005 में हमारा थोड़ा कठिन समय था कि हमारा एकलौता लड़का का कैंसर हुआ था वो तेरह साल का था और हम लोग बॉम्बे में बहुत कोशिश किया तीन साढ़े तीन महीने थे लेकिन हम उसको बचा नहीं सके और तब हमको पता चला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ऊपर वाले के हाथ में ही सब है तो हमने काफ़ी कुछ सीखना चालू किया लोग हमको दिलासा देते थे तब हम लोग काफ़ी उनको बोलते थे कि हम लोग ठीक है तो लाइफ में जो हम लोग का जो स्टेप्स मिल रहे थे जो कठिन समय था उसको हम लोग कैसे ओवरकम करना था वो हम लोग ने सूख, सीख लिया दोनों ने और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी अध्यात्म में चले गए थे कि हम लोग रेखी सीखें और हम लोग रेखी टीचर बने कि हम लोग उसको समझना चाहिए कि जिंदगी क्या है और लकीली 2010 में मैं जब ये कॉलेज में जॉइन हुआ 2011 में तब मेरे को पता चला कि मेरे पास अभी 160 बच्चे हैं जो मैं एक के पीछे था तब तो अभी मेरे को इतने ज़्यादा हैं सेम अंजलि जी को भी ऐसा था कि उनके भी 30-35 बच्चे उनके साथ थे जो एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से हम लोग को शायद उस टाइम बाबा की टचिंग मिली होगी कि हम एक डायरेक्शन में आए और तभी हम लोग ने इवन स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी अपनाया था और इन इनडायरेक्टली हम लोग ने 10 साल पहले भी पापा का ज्ञान लिया था सात दिन का कोर्स किया लेकिन हम लोग इतनी फॉलो नहीं कर सके और जब मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया गया साल फर्स्ट ऑफ जनवरी 2019 में तब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम होने के बाद तीन स्टैंड डाले थे गोवा में और Uh, हाँ तब आ, मेरे मामा जो मधो इधर में हैं अमा यतीन भाई जो आबू में हैं उनसे बात होती रही थी तो उन्होंने बोला आप और कुछ मत कीजिए आप डायरेक्टली इधर कैंप के लिए आइए तीन महीने के बाद आप अपना रिपोर्ट्स भेजिए और डॉक्टर सतीश गुप्ता आपको बुला लेंगे कैंप के लिए तो तब से मेरे बाबा के साथ अप्रैल में हम लोग आए थे कैम्प में तभी हमने एक्चुअली सीखा कि हमारे हार्ट में क्या हो रहा है तब थलक हम लोग हरी वरी और करी में चलते थे और ज़िंदगी हमारी इतनी स्पीड में चलती थी इतनी टेंशन या वरीज में चलती थी और तब हमने शरीर का इतना सोचा नहीं था तो शायद उस टाइम था कि हम लोग को बाबा का ज्ञान के बाद हम लोग शरीर का सोचने लगे और उसको समझ लिए और जो पहला सात दिन का कैम्प था तब हम लोग ने अपना लाइफस्टाइल, अपना बायोलॉजिकल टाइमिंग ईटिंग फूड टाइमिंग वेकिंग अप टाइमिंग अपना वॉकिंग सब लाइफ चेंज हो गया और हम लोग 100% फॉलो करते हैं जो हमने कैंप में सीखा था उसके बाद हम लोग जुलाई में वापस कैंप में आए और सितंबर में आए तो तीन कैंप अटेंड किए और अब हम लोग आए हैं वो बाबा मिलन बीस तारीख के मार्च में है और डॉक्टर साहब को भी मिलेंगे एक दो दिन में और हमारा फॉलोअप ट्रीटमेंट भी चेक कर लेंगे लाइफ में वही सबसे बड़ा चेंज हुआ कि हम जो करते थे हम लोग सोचते थे कि वो सही है वो नहीं है नहीं। और हम एक्चुअली अभी जो कर रहे हैं वही सही है तो आज एहसास हो गया और इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आ गए मेरे बॉडी में और मेरे मन में मेरे सोच में मेरे जो जल्दीबाजी थी मेरी जो विचार करने की शक्ति थी जो मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहता था तो काफ़ी ईज आउट हो गई है और लाइफ में बोल रहे हैं कि इज़ी जाना था तो वो अभी धीरे धीरे इज़ी में चल रहा है और इवन तो टेंशन कम नहीं है लेकिन हर एक टेंशन को एक सोल्यूशन के मैनेज कर ले और एक सोल्यूशन है ऐसा समझ के हम लोग मैनेज कर रहे हैं और दोनों जन वही फॉलो कर रहे हैं डाइट और वेकिंग अप टाइम जैसे बोला है अमृतवेला में जल्दी उठिए तो हम लोग अभी साढ़े तीन बजे उठते हैं और पूरा दिनचरिया चालू रहता है रात को नौ बजे तक या साढ़े नौ को सोते हैं और खाने का टाइमिंग भी चेंज हो गया है शाम को छः से साढ़े छः के बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेज आ गई है मेरे का मेरा इक्कीस या बाईस साल से मेरे बाल सफ़ेद थे वो अभी काले आने चालू हो गए और जो काफ़ी लोग आश्चर्य होता है उनको कि अभी एक साठ साल में आपके बाल काले कैसे आ सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स चेंज होते रहते हैं, हो हैं। रीजनरेट हो रहे हैं और इस वजह से अपना चेंजेस और हम लोग ने सोचा है कि बाबा ने इसकी वजह से अपने को बुलाया यहाँ पर मधुबन में और इसके वजह से हमारे में भी चेंजेस जो आई है कि अपनी हेल्थ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन काफ़ी हो गया दीपक जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जीवन के अंदर संघर्ष आता है तो उसके पीछे एक कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बदलने के लिए आता है और हम जिस तरह से कई बार सोचते हैं कि ऐसा करना है लेकिन होता नहीं लेकिन फिर कोई ऐसा एक मुकाम आता है हमारे जीवन में कि हम सभी कुछ वैसे ही करने लगते हैं जैसे हम सोचते हैं तो आपको इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आना हुआ आपके लड़के के जाने के बाद और एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक के लिए हम लोग सोच रहे थे हमारे पास तो कितने सारे बच्चे हैं ये आपका जो सोच है अपने सोच में जो बदलाव आपने लाया उसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में उतारने की कोशिश आपकी जा रही है और अभी उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सवेरे साढ़े से लेकर रात नौ बजे तक आप अपने दिनचर्या को पूरी तरह से फॉलो करते हैं मेडिटेशन एंड डाइट दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से कर रहे हैं चलिए ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से आप चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता मित्रों में से भी कोई सुन रहा है और उन्हें भी कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है तो जरूर आप इस कैंप को अटेंड कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा नेचुरल डाइट सिस्टम और मेडिटेशन से हमारे जीवन में हमारे शरीर में हमारे मन में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंज आता है चेंज इन माई लाइफ वो चीज़ें आप फील करेंगे तो वाई जाते जाते मैं अंजलि जी से जोड़ना चाहूँगा अंजलि जी आ, मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप जीवन को हम ऐसे लेते हैं जैसे ये हमारी आ, हम ऐसे ही जीना है या हम आ, हर हर मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हमको एक जीवन मिला है जिसमें हमें बहुत आराम से लेना है या उसको एन्जॉय करना है या इन्जॉय जो वर्ड आता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एन्जॉयमेंट या क्या होती है इन्जॉयमेंट यानी खाना पीना या घूमना फिरना या मॉल में घूमना ये सब को अगर इन्जॉयमेंट समझते हैं तो वहाँ पे हमारी गलती है एंजॉयमेंट चीज़ ये है कि अब अपने अंदर से आप कितनी खुशी महसूस महसूस करते हैं अपनी आत्मा अपने आत्मिक लेवल पर जाके अगर आप उस खुशी को महसूस करेंगे तो आपको उस खुशी को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उसी में अपने आप अकेले रह के भी उस खुशी को फील कर सकते हैं तो मुझे यही लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप या तो राजयोग या जो भी आध्यात्मिक आपको पसंद आता है वो जॉइंट जौ करिए उसको अपने जीवन में अपनाइए और अपनी खुशी को वहीं पे ढूंढिए वहीं पे आपको खुशी मिल जाएगी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलिए अंजलि जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता में इस बात को समझ रहे हैं कई बार हम लोग सोचते हैं ना खाना पीना और ऐश करना यही ज़िंदगी है लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे जीवन के रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं तो हमें हमेशा ही सुखद अनुभूति करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन को जीने की कला भी सीखना चाहिए क्योंकि जैसे पढ़ने के लिए हम लोग सीखने जाते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह पूरा पढ़ते हैं उसके बावजूद भी हम लोग ट्यूशन क्लास जाते हैं ताकि हम अच्छा मार्क्स ले आ सके वैसे जीवन जीने के लिए भी हमें जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है तो वो है हमारा जीवन जीने की कला कहां से अगर आपको मिलता है तो वो है अध्यात्म अध्यात्म हमें जीवन पद्धति सिखाता है जीवन में कैसे रहना है कैसे सोचना है कैसे बोलना है कैसे व्यवहार करना है ये सिखाता है तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी संस्थान से जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान को ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करें सीखें पहले तो सीखने के बाद उसे फिर इम्प्लीमेंट करें तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप पाएंगे जैसे अंजलि जी और दीपक जी ने अपने जीवन में बहुत ही सुंदर अनुभव किया है आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद और आज उस मुकाम पे हैं कि वो अपने जीवन को एक न्यूनेस के साथ जी रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फिर से नया जीवन शुरू हो गया है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने दीपक जी से एंड अंजलि जी से बातें किया तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच शुक्रिया तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी तरह अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाके एक नए जीवन की शुरुआत करें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अंजलि जी और दीपक जी को दीजिए इजादत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुरते रहो